हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे फिर से एक स्कॉन गॉडकास्ट है तो आप जो पुण्यशाली दर्शक वृंद है तो खरीद आप बहुत से ऐसा धार्मिक या काम देखते हैं और ऐसा है मॉडर्न uh, टेक्नोलॉजी के द्वारा वो धर्म शिक्षा टीवी में से उपलब्ध होते हैं तो वो उत नहीं तो काल में शिष्यों जंगल के अंदर जाके ऋषि मुनि के पास जाकर मंग रहे थे हे साधु हे ऋषि मुझको उपदेश दे लेकिन आज का भयानक जंगल में जाना का कोई जरूरत नहीं है तो आपका खुद का घर में बैठ के आप आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाएगी तो यह एक सुविधा है और ऐसे आज का बहुत से साधु ऐसे टीवी का माध्यम से प्रचार करते हैं और ऐसे बहुत प्रकार के साधु हैं और अनन्या अन्य मत प्रकाशन करते हैं आगार आप एकाग्रता पूर्वक तो ये सब धार्मिक प्रवचन जो टीवी में से प्रचारित होते हैं आप अगर एकाग्रता के साथ ये सब देखते हैं और सुनते हैं तो लगते हैं आप ऐसे विचार कहते हैं कि ये सब इसकॉन ब्रॉडकास्ट तो अन्य साधुओं का प्रचार से अलग है पार्थक है ना आपका ख्याल रहा है तो क्या पार्थक्य क्या अंतर है तो एक फराक है कि बहुत से साधु जो वहीं प्रचार करते हैं तो धर्म के बारे में बोलते हैं और शास्त्र से बोलते हैं और इनकी बो के बीच में बहुत कहानी आते हैं बहुत मजादारी आते हैं मजाक आते हैं लेकिन हमारे प्रचार में इतने सा नहीं हमारा उद्देश्य है ये गंभीर और गहरा वैष्णव धंग प्रचार करना जैसे कि लोगों का उद्धार होगा अभी हम भाव बंधन में है सत्य गुण राजगुण थम गुण से हमारा बंधन होते हैं तो कैसे हम इस मायक मोह से मुक्त हो सकते हैं और कैसे हम सक्षात् करेंगे कि हमारा जीवन में हमारा एक ही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के कमल चारण नहीं, आश्रय प्राप्त करना जो केवल भक्ति के द्वारा मन प्रसन्न होते हैं लेकिन वो प्रसन्नता बहुत ही सूक्ष्म होती है इसलिए ही वो साधारण मनोरंजन हम यही मनोरंजन है ऐसे सोचते हैं, लेकिन वास्तविक मनोरंजन है भक्ति भक्ति कैसे प्राप्त है तो उसमें भक्ति सत्व ज्ञान श्रवण करना चाहिए तो हम प्रयास करते हैं परम सात्य के बारे में कृष्ण भक्ति के बारे में जो परम सात्य की सेवा है इसके बारे में चर्चा करें तो जिनके दूषित मन है मतलब हम सब दूषित है काम क्रोध लोभ मोह मादव माद शौर्य से होते हैं तो हम तो नहीं जानते हैं हमारा वास्तविक कल्याण कैसे होते हैं और इसलिए हम सोचते हैं कि वो साधारण मनोरंजन वो यही बहुत अच्छा है लेकिन वो साधारण मनोरंजन से तो वास्तव में मन प्रसन्न नहीं होते हैं मन उग जाते हैं और उससे पुनरापी जाननम पुनरापी मारानम पुनरापी जानन जट रे सायनम बार बार जनवन है भौतिक मनोरंजन अनुभव करने के लिए तो हमारा यही मैसेज है कि भौतिक मनोरंजन ही मनोरंजन नहीं है ध्वज रे मन श्रीनंद नंदन तो मन श्रीनंद नंदन अर्थात कृष्ण के चारण थे आश्रय चाहिए फिर मन प्रसन्न होगा तो हम सब कुछ जो बोलते हैं, यही मनोरंजन के लिए है लेकिन साधारण मनोरंजन जैसे नहीं है इसलिए खड़े बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इसको ये प्रचार थोड़ा सूखा है इसमें रस नहीं है रस ही है तो मजाक आगा नहीं हो उसका मतलब कि रस नहीं है तो पूर्ण रस है लेकिन वो रस अस्वादन कन वो बहुत बहुत मध हो रस कृष्ण भक्ति रस अस्वादन खंड के लिए तो पहले नींद पतर जैसे घर भौतिक रस त्याग करना चाहिए तो भूतिक, विकृत कारव रस और आध्यात्मिक सुमधुर, शुद्ध अति शुद्ध भक्ति रस संपूर्ण पृथक है लेकिन क्योंकि अभी हमारी बुद्धि संकुचित होती है इसलिए हम नहीं समझते कि वास्तविक स क्या है भक्ति वास क्या है और इसलिए हम सोचते हैं कि ये सब शुद्ध भक्ति प्रचारक हमको रासहीन सुखा सुखा वो थी जैसे हमको देते हैं नहीं ये भक्ति अमृत है देखिए क्योंकि हमारी अनुभूति नहीं है वास्तविक अमृत क्या है इसलिए हम सोचते हैं कि वो हल्का मनोरंजन वास्तविक चीज है तो यही हमारा प्रयास है आपको वास्तविक सत्य पहचान करना हम कोई हल्का चीज नहीं देखते हैं। हल्का संस्कृत में हल्का का मतलब लाघू और लाघू के विपरीत गुरु गुरु का मतलब भारी तो हव हाँ का लोग जो कहते हैं वो हव हाँ का लोग जो सब जो वो सब कुछ जो भी कहते हैं वो गुरु नहीं हो सकते गुरु तो कभी भी हव हाँ का नहीं होते हैं गुरु भारी होते है भारी का मतलब उसमें सार है और वो का खथान है उसमें क्या है खाली हवा है कुछ अर्थ नहीं है कुछ नहीं है जिससे हमारा दूषित जीवन नहीं, परिवर्तन होगा और शुद्धि होगी कुछ नहीं है इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे बहुत धार्मिक प्रचारक हैं, जो बड़ा बड़ा शिविर का आयोजन करते फंडा प्रोग्राम बनाते हैं और हजार हजार लोग आते हैं आते हैं सुनते हैं वाह बहुत अच्छा है ऐसे बोलते हैं फिर तो घर वापस जाते हैं और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं और वे सोचते हैं तो ये अच्छा साधु है तो इतनी मिथ्ठी बात बोलते हैं तो अगर सोचते हैं कि हम हरी कथा सुनेंगे हमारा आनंद के लिए तो वो कृष्ण कथा श्रवण करना नहीं और आगा वक्ता प्रयास नहीं करते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन लाना जैसे कि हम भोग विलास से अनासक्त होंगे और जैसे कि हम शुद्ध भक्ति पर आकृष्ट होंगे तो वक्ता अगर ऐसे प्रयास नहीं करते वक्ता अगर केवल यही प्रयास करते कि मेरी बात मेरी कथा से लोगों का मनोरंजन होगा और फिर मैं जनप्रिय बन जाऊंगा मैं नामधारी प्रसिद्ध वक्ता बन जाऊंगा तो वो वक्ता हमारे लिए कुछ ख्यान नहीं कर सकते वो एक प्रकार के ढोंगी है स्पष्ट कहना चाहिए मुझे मालूम है कि क्या लोग अपमान अपराध लगेंगे तो खरीद लेकिन खारो सच बोलना चाहिए गुरु का मतलब जो इनके गुरु की बात बोलते गुरु हे कृष्णा कृष्णन बंदे जगत गुरु तो कृष्णा जो बोलते हैं भागवत गीता में तो वो ही वाणी यथारूप फिर खेलना चाहिए और ऐसे वास्तविक प्रचार होते हैं जिससे लोगों का वास्तविक हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकगण शब्द खड़ो तो सब कुछ जो हरि हरी कथाम प्रचारित होते तो सब कुछ वास्तविक वस्तु नहीं है एक श्लोक है शव नाम नाई रखातव्य साफ और चिष्टम यथा भयम की एक व्यक्ति अगर हरी कथा कीर्तन कहते हैं लेकिन वो व्यक्ति अवैष्णव है शुद्ध वाइष्णव नहीं है तो एक उदाहरण है दूध पान के साथ, तो दूध बहुत अच्छा है तो उसका फंडने से सूर्य की पुष्टि होती है लेकिन वो दूध अगर एक नाग वो दूध से थोड़ा सा लगते तो वो दूध में विष आएगा और वो दूध फिरने से हमारा शरीर की पुष्टि नहीं होगी शरीर का मरण होगा पोषण नहीं होगा मरन होगा तो इस प्रकार भी तो हरी कथा वो दूध जो हम फिरते हैं वो देखते है जैसे कि वो दूर थे और हम सोचते कि इस, इसका फिरने से हमारा फायदा होगा लेकिन फायदा नहीं होगा विपरीत फर्म होगा तो इस प्रकार भी अगर हम अगैसना या ढोंगे खेते हुए वैष्णव से हरी कथा भगवत गीता श्रीमद भागवत सुनते हैं तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी अभी तो भक्ति प्रगति नहीं होगी दुर्गति प्राप्त होगी वो हरिकथा तो हरिकथा जैसे होते हैं लेकिन अगर एक व्यक्ति जिनके हृदय में बात बोलने में खुद का नाम बढ़ाना और फेमस बन जाना तो अगर ऐसी इच्छा हो तो दूषित व्यक्ति से हम शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते तो पहले वक्त्य का चरित्र देखना चाहिए और पहले उन उसका उद्देश्य समझना चाहिए तो इसलिए हम भक्ति प्रचार करते हैं तो हम सच कहते है सीधे सब कुछ कहते है इसमें ज्यादा कहानी और मजाक नहीं बोलते हम सब कुछ बोलते हैं जैसे कि श्रावन खे वाले खान का, हो सकते और वास्तविक खान सनातन खान अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्ति होगी हम इस तरह कथा कहते हैं तो हमें मालूम नहीं क्या लोग प्रसन्न करेंगे या अपसन्न करेंगे लेकिन हमारा खर्था क्या है तो ऐसे भवन कि लोगों का ज्ञान होगा तो ऐसे हमारा परमाध्या गुरुदेव ऐसी भक्ति वे राम स्वामी प्रमुप हमको सिखाया वे ही अमेरिका में और पूरे दुनिया में ऐसी भक्ति प्रचार की जैसे कि लोगों का जीवन में परिवर्तन हुआ और जैसे कि लोगों की दीर्घा श्रद्धा हुई श्री कृष्ण की भक्ति में तो ऐसे बात भाग भागना चाहिए और इस प्रकार की कथा श्रवन करना चाहिए हम किसलिए ही धर्म प्रचार सुनते हैं अगर हम सुनते हैं जैसे कि हमारा भौतिक जीवन में ही कुछ फायदा होगा तो हम नहीं समझते किसलिए धार्मिक प्रचार सुनना चाहिए धार्मिक प्रचार सुनना चाहिए जैसे कि हमारा अध्यात्मिक विकास हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास एक ही नहीं है विपरीत है तो इसलिए श्रवण करना चाहिए जैसे कि हम वास्तविक आध्यात्मिक धारणा में लेंगे जैसे कि हमारा दिशाहीन जीवन में परिवर्तन होगा जैसे कि हम रुचि में रहेंगे श्री कृष्ण के चारण थमो में आत्मसमर्पण करना तो हा लेक्चर के अंत में मैं एक ही उपदेश देता हूँ यही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है तो सब लोग सदैव श्रद्धा के साथ जाप और कीतन किसी यही महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे